होगा उसकी सहायता करूंगा सहायता करेगा अब समुद्र ये है कि मानो पत्थर उसमें डाले जाते हैं तो समुद्र में अगर द्वार हटाने लगे।, तो लगे जो समुद्र लगाने लगे जोर से तो पत्थर बह जाए पत्थर बखने के साथ अगर समुद्र द्वार स्थिर बना रहे शांत बना रहे पानी में जोर जोर लग रहे मेरे कहा हमें पार हो जाए चले जाए तो समुद्र में त्री के प्रकार जितिया जो पुल बनने लगा थे थे वो स्थिर नहीं गया स्थिर हो से उसने जो समुद्र के ऊपर पुल बन जा दूसरे समुद्र के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी समुद्र के ही अंगे पूजन समुद्र में बाहर करने वाले वे समुद्र उनकी रक्षा करने वाला है भोजन देने वाला है स्थान देने वाला है जीव जंतु भी जी समुद्र के का अनुग्रह मानने वाले और समुद्र की आज्ञा तो समुद्र में सबको जीव जंतुओं की आज्ञा भी की जो भगवान आए हुए है उनके तुम दर्शन प्राप्त करो और उनकी सहायता करो तो समुद्र में जीव जंतुओं के द्वारा पुल बनने में उन्होंने भी सहायता की पत्थर का पुल बना तो बीच में बना एक समुद्र के जितने भी जंतु थे मगर मच्छी चार मछलियाँ दो सरा और इधर के जितने पास आ गए और पुल की सड़क हो और दूसरी तरफ फुटपास हो दोनों तरफ से जन से भी इस पुल की तरफ से आकर के एक जम को लग जा वर्णन की प्रकार का था कि बानर लोग जब पार होने लगे तब उसने इतनी मिसाल ऐसी न थी तो कुछ तो को ऊपर छोड़ पार हुए और कुछ तो तो पर जैन जिन जीव जंतु श्रहण मारते नाते नाते इस प्रकार ऐसी उनके ऊपर ऐसी समुद्र में इस प्रकार ऐसी सहायता ये कहते हैं की मैंने बोले हरिप्रभाई गरी में हनुमान समायी यही विजनाथ तो परिवहन बतायी है से कुछ नही सदश रूप की और एक बात ये भी देखो इस पुल का पुल फिर परिणाम क्या होगा कि पुल मंत्र जाएगी क्योंकि यही बात पूरी नहीं हो जाएगी उसके बाद ये होगा कि फिर ऋषि मुनि होंगे फिर भगवान की जो गाथा गायेंगे रामायण लिखी जाएगी वाल्मीकि रामायण लिखी जाएगी अध्यात्म रामायण लिखी जाएगी सतपोट रामायण लिखी जाएगी कौन कौन रामायण सम्मान लिखी जाएगी उसके बाद खुशी रामायण लिखेंगे रामायण में क्या होगा भगवान की जो लाखा गाई जाएगी भगवान की महिमा ने मान तो कहा यही जाएगा चाहे नंदी बाने चाहे समुद्र की सहायता प्राप्त हो जन्न मान रो की हो और भगवान अपने हाथ ऐसी कुछ दुख न करें लेकिन कहा यही जाएगा की भगवान ने समुद्र के ऊपर कुल बनवा करके और बताओ हुआ भगवान का भगवान तो जी हम जी ने महिमा भगवान का उनका गोखा जाएंगे तो ये बात बार बार आती है जब वहां पर देखा था उससे सुंदरकांड के पहले के प्रारंभ होने के लिए जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो तब भी हनुमान जी के ग्रामाण से संख्या जी बताओ श्रीलंका में क्या करने हैं बड़ी शक्ति है ये भी जब सत्य होती हमारा ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है खबर तो लाते तो भगवान से बताओ उसके बाद भगवान स्वयं आएंगे सेना लेकर के आएंगे रंग जाएंगे रावण के युद्ध करेंगे तो वो जब सभी भगवान की कार्य करेंगे तो भगवान की गुणगा प्रगत होगी महिमा भगवान की प्रगत होगी तो भगवान की महिमा जब प्रगत होगी तो उसी महिमा को लोग गाएंगे और वो महिमा भगवान के जो स्वयं स्थल है का पार होने के लिए उसकी भी तो तैयारी है उस प्रकार से लोगो ये सोत्र कहता है की जे जैसे सूजत लोगों ने आपके सूत्रा तो यही सर मैं उत्तर तक बाकी कितना तो भगवान ने ये बता दिया बोलो ठीक है तुम्हारी बात ठीक है हम इस प्रकार को आगे भगवान ने कहने दिया की भगवान को तो ये पद अच्छा लगा रहा स्वीकार कर लिया लेकिन कहा लकी के ऊपर आते हैं, तो ये तो जाते जाता है बहुत लक्ष्य आता नहीं है इसको हम क्या करेंगे समुद्र में कहा कि भगवान बात ये है ये एक हमारा भी शत्रु है उत्तर के साथ ये उत्तर तट का उत्तर तट कटनाथ खल नर अगर आती की रात ये, है ये है वहाँ पर बहुत मनुष्य रहते हैं उत्तर दिशा में वे सबसे हमारे छत्ते उनको आपको मार्ग आपके पारने के लिए ये कहाँ की बात आ गई बीच में आप देखो ये समुद्र के किनारे जहाँ ये कांकिया वगैरह जहाँ पर है उस स्थान पर पहले आभिशे आदमी जंगली जाति के लोग पाप और वे लोग जो हैं चोरी काम करते थे धाका चोरी पर हर इस प्रकार के कार्य करते थे जाती थी और ये सब समुद्र में जाकर के स्नान करते थे तो समुद्र को तीर्थ है जैसे गंगा की तीर्थ है ऐसे समुद्र की तीर्थ है उसमें पापी लोग जाकर के स्नान करते तो समुद्र को वो सारे पाप जो है वो समुद्र को आकर के रहते पापों से बाहर होता है गांधी पापों जो स्नान करते हैं स्नान करने के साथ हमारा इन लोगों को आप हमारे स्नान भगवान ने जो बाढ़ मारा उसका निशान है वहीं से कन्याकुमारी के पास प्रभु स्वर्ण भगवान थे वहां से उनका बात चला से माया लगा और ये सब गुरु पूरा पूरा जहाँ प्राण जहाँ पहले पर उससे पहले नहीं था भगवान काम नहीं करना ये कहते हैं कि इस प्रकार समुद्र के कहने से भगवान ने किया तो ये सर्वम उत्तर तटवासी हटुनाथ नर अगरासी वहाँ तो सुन कृपाल सागर मन पीरा तो भगवान ने देखा कि समुद्र लोगों से बहुत पीड़ित है और उसके मन बहुत दुख है उनके कारण मनुष्यों के कारण थे पापियों से तो तुर गई हरी राम रणधीरा तो भगवान राम ने समुद्र के हृदय की वो पीड़ा हरण कर तो हरण कर ली कैसे वो बाण चला और पहुंचा जाकर उत्तर तट पर वो जहां वो सब मारे गए तो समुद्र शांत हो गया निर्भय हो गया उसमें कहा जब समझे मर गए अब शक्ति <स्थाँगा> तो देख ही राम फल भारी समुद्र ने भगवान का अपनी आंखों से देख भी लिया कि भगवान के कितनी शक्ति है उनके बाण में कितनी शक्ति है ये भी देख कि कितना बाढ़ चलता है और कहां से कहां पहुंचता है और कितना उसकी शक्ति कितनी है बाढ़ में भगवान के उसको मुझे तुमको पता चल गया अब देखो ये है कि समुद्र जो है ये है एक ये भी शास्त्र हमारे कहते हैं कि भगवान की महिमा तो है ही है पर ब्रह्म परमात्मा सत्स्वरूप है अपनी सत्ता से विद्यमान है सर्वशक्तिमान है जगत में व्यक्तियों में वस्तुओं में जहां कहीं भी कोई शक्ति भौतिक लोगों की मानसिक बौद्धिक शक्ति दिखाई देती है वो सब परमात्मा की शक्ति और कोई शक्ति है ही नहीं लेकिन संसार में लोग इस बात को समझ नहीं पाते मानते नहीं हैं और जो जड़ बुद्धि के लोग हैं उनको परमात्मा की शक्ति उतनी ही कम समझ में आती है समझ ही नहीं आती है और समझ में भी आती है तो कम समझ में आती है कब समझ में आती है जब भगवान की शक्ति को स्वयं अपनी आंखों से देखें एक तो समझ में आना तब है जब अपनी आंखों से देखें दूसरा समझ में आना तब है जब व्यक्ति कानों से सुने तो समझ में आती है और तीसरी बात वो कि व्यक्ति अपनी बुद्धि से ध्यान दे पहचाने तब समझ तो में आती है जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो अपनी बुद्धि से ही बात को समझ लेते हैं उनकी बुद्धि की सहायता ही से ज्ञान हो जाता है और जो लोग मध्यम कोट के व्यक्ति हैं वो जब कानों से सुनते हैं तब उनको समझ में आती है और जो निकष्ट लोग हैं वो सुनी बात भी नहीं मानते जब अपनी आंखों से देखेंगे हम आंखों से देखें तब माने हम नहीं मानते तब तक तब भगवान के भगवान ने समुद्र के सामने दिखा भी दिया उसका वो उस चलाओ जाकर के किस प्रकार उसने अपना कार्य किया उस समुद्र ने देख लिया तब तो उसको मैंने प्रसन्न देखा कल अब इसीलिए देखते थे अभी तक जो तो सुनते सुनता था कि भगवान राम परमात्मा इस प्रकार से है और समझ करके खलबली मच गई थी तो उसके पेट में आकर के बाहर निकलकर खड़ा हो गया था लेकिन देख ही राम बल पौर सुखारी हर्ष पय सुखारी तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई और तो बात हो गया उसने कहा सकल चरित्र कहे पर सुनावा अब उसने जो है वो भगवान को उसके बाद में सारी बात जो है भगवान को बताई सब चरित्र भगवान को बताई ये क्या चरित्र कहाँ से आ गया और क्या बताने लगा समुद्र भगवान राम को तो चरित्र के मारे यहां ये समझ लो कि तो समुद्र ने जो ये लीला की वो तो समुद्र का चरित्र था यह लीला समुद्र ने ऐसा क्यों किया जो भगवान के प्रार्थना करने पर प्रकट ही हुआ मार्ग दिए ही नहीं ऐसा तो उसने क्यों किया ये, अगर ये जाए बात ये है कि जब हनुमान जी जब चले समुद्र पार करने के लिए उड़ते हुए जा रहे थे तब समुद्र ने ही मैनाज से पर्वत से कहा जो समुद्र में था कि देखो जो तो भगवान राम का दूत जा रहा है उनको विश्राम देने के लिए तुम थोड़ा सहायता करो उनकी तो तब तो बड़ा समुद्र बड़ा उदार था अब भगवान के दूत को ही सहायता करने के लिए तैयार था कि समुद्र से पार जा रहे हैं तो उनको तुम सहायता करो और हनुमान जी ने कोई सहायता मांगी नहीं चाही भी नहीं तब भी समुद्र ने मैनाथ के द्वारा इनको हनुमान जी को सहायता पहुंचाई और जिनके के दूत भगवान से वो वो स्वामी स्वयं भगवान राम समुद्र के तट पर आकर के बैठे हुए हैं और समुद्र कांग में तेल चारे पड़ा हुआ है सुनते ही नहीं बात भगवान प्रार्थना करें तो भी नहीं सुनता? तो समुद्र से पूछा भाई तुमने ऐसा क्यों किया तो समुद्र ने अपना सारा चरित्र स्वयं सुनाया कि मैंने ऐसा क्यों किया क्यों किया उसने कहा कि देखो इस प्रकार से हमारा भी काम बन जाता है और आपका भी काम बन जाए इसलिए हमने ऐसा किया थोड़ी थोड़ी बात उसी प्रकार से है जैसे भगवान राम गंगा जी के पार जाने लगे केबट से कहा थोड़ा तुम अपनी नाव लाओ हमको पार जाना है अब केबट क्या करता है कथा सुन लो वहां जी ऐसे नहीं बो दौड़ करके बड़ा खुश तो होकर नाव लेकर पहुंच जाए अके आइए ये बैठे हम आपको पार करोगे वो भी लीला करता वहां कौन केवल कहता नहीं नहीं हम आपको नहीं पार करेंगे ये बात है सब तक केवल ये चाहता था कि इनको पार करने भरका और हमारी केवल उस पर इनकी कृपा हो इतनी ही भर न हो भगवान की कृपा प्राप्त ऐसी हो कि हम तो घर ही कर जाए और हमारा सारा परिवार सर जाए और हमारे पूर्वज भी सड़ जाए उन सबकी व्यवस्था करने के लिए केवट ने लीला ये सबकी जान बूझ तब बहुत कहने सुनने पर तब वो जब केवट लाया और तब तत्रो वहां पर तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट ने तब भगवान राम को पार उतारा जब पहले अपने परिवार सहित सब स्वयं संसार का पार हो गया तब उतार इसी प्रकार से यहां देखते हैं समुद्र ने पहले अपना काम बनवा लिया भगवान राम ताकि हमने इसीलिए इतनी लीला की जिससे कि हमारा भी काम बन जाता आप तो पार जाने जाना है अब वैसे भी चले जाते आपके लिए कौन से बड़ी भारी वाद्र के पार जाने वाली बात है लेकिन हमारा भी काम बन जाए इसलिए जब भगवान ने धनुष के ऊपर बाढ़ चला लिया तब आया और वो जानता था तो ये बाढ़ वापस जाएगा नहीं और उनसे प्रार्थना करेंगे तो उसके द्वारा हमारे जो है, है शत्रु हैं वो जो हमको प्रीड़ा पहुंचाने वाले हैं उनको हम अपने जो जब उनका विनाश करवा लेंगे तो उसके बाद में फिर ये अपने समुद्र के ऊपर से जाते रहेंगे तो जाते रहेंगे पहले हमारा काम बनना चाहिए तो उसने ये सब बता भी दिया कि मैंने इसलिए सब किया ये तो सकल चरित्र कहे प्रभु सुनावा और चरण बंद पाथोद सिधावा और समुद्र जो वो भगवान के चरणों बंदना करके चलाया ये पाथोध है पयोधी है सागर है समुद्र है <स्थारी> ये, ये जलदी है। जो है ये जलती है सब पर्यायवासी शब्द जो है यहाँ पर उसके समुद्र के आगे तमाम आया मरणा के सबके हैं सबका प्रयोग तो भी आप देखोगे तो कथा हो गई पूरी अब कह करके चारक बंदे पास होवा वो, तो वो चला गया कि मैंने समुद्र के निकले की कथा जो है यहाँ पूरी अब कहते हैं जी भवन है बने वो सिंधु से रघुपत मत भाए समुद्र अपने घर चला गया कि मैंने समुद्र अपने समुद्र के वित्त रूप धारण करके आया था तो समुद्र में चला गया श्री रघुपति कहते हैं है कि यह मत भाई तो मैंने सागर ने जो मत बताया था नंदी के द्वारा पत्थर करके पुल बनवाओ तो भगवान ने वो मत स्वीकार कर लिया क्या ठीक है ऐसा ही कर वैसे ही भगवान आगे बढ़ते एक और तो देखते हैं कि समुद्र जड़ का है वो स्वयं स्वीकार करता है घरे कहा लेकर के पृथ्वी तक जलित किया जितने हैं ये सर पंच महाभूत जल हमारी बुद्धि भी समुद्र कहता है जड़ लेकिन ऐसे जल बुद्धियों की बात को भी भगवान मानते थे देखो भगवान ने कहा ये मत समुद्र का अच्छा ये भगवान ने कहा ये तो समुद्र जल है जल बुद्धि का ये क्या बताएगा क्या ठीक कहेगा ऐसे करके नहीं पाप को भगवान मानते हैं तब पता ही ये मत भाय और ये है चरित्र कल मल कहते हैं देखो ये चरित्र जो है वो जो भगवान ने किया ये जो है यह कलयुग के मल का हरण करने वाला है जथामी दास गाय तुलसीदास जी ने वो भगवान की लीला का वर्णन किया कहते हैं जैसी कुछ बुद्धि थी वैसे उसका वर्णन किया हम तोलसीदास जी इस प्रकार से वर्णन करते हैं इस सभी बातों का उसमें समावेश विभिन्न पक्ष हैं एक इतिहास है हो जाए इतिहास का भी वर्णन हो जाए दूसरे फिर उसमें जो है वो साक्षात आध्यात्मिक उसका जो रहस्य है वो भी उसके भीतर जो छिपा हुआ है वो भी प्रकट हो जाए उसको भी ध्यान रखते हैं तीसरी बात ये रखते हैं कि अन्य व्यक्ति जो है श्रोता लोग पाठक लोग इसको सुनने वाले हैं उनको इससे प्रेरणा भी मिलती रहे आध्यात्मिक विकास की तरफ ये लोग बढ़ते भी रहे सुनने वाले वो भी संबोधते रहे तुलसीदास तो ये स्वयं समझते हैं कि हम ये सब वर्णन कर रहे हैं ये सबका ये सब हेतु तो है ही है सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मन बुद्धिशुद्ध होता रहे हमारी आध्यात्मिक साधना चलती रहे तो तुलसीदास तो ये सब रचना करते हैं तो सब उनकी आध्यात्मिक साधना है तुलसीदास जी का ये लिखना रामचरितमानस, मानस इसे से वो सिद्धि को प्राप्त हो सारे दीवन भगवान की गुणगाथाएं लिखते थे रामचरितमानस लिखा तो ये तो तीन साढ़े तीन साल में लिखा तो उतने साढ़े तीन साल तुलसीदास जी एक प्रकार से तो समाधि में ही रहे लगातार वही भाव चिंतन भगवान का चरित्रों का चिंतन और निरंतर उसी का लिखना तो देखो कांग्य रचना तब तक व्यक्ति के नहीं हो पाती दिख पाता है जब तक कि उस भाव में बहुत डूबे नहीं चेहराई तक भाव में प्रविष्ट न हो तब तक काव्य रचना नहीं करती तो तुलसीदास इस प्रकार भाव समाधि में इतने सालों तक रहे तब ये ये रचना कांग्रचना हो पाई और उसके आगे पीछे भी उन्होंने कहीं कविता बली कहीं डोहा बली कहीं बरबय कई कौन कई कौन नाना प्रकार के छंदों में अनेक रामायणे उन्होंने निपटानी तो लिखते ही रहे तो उनकी साधना क्या थी बस उनके भगवान के चरित्रों उनके एक गुण गार लिखना ही उनकी साधना थी उसी में उनको इतना जानवान हो गए इतनी भक्ति उनको प्राप्त हो गई ऐसी बुद्धि प्राप्त हो गई तो एक साधना का ये एक रूप है ये तुलसीदास जी ने अपनाया तो वो भी उनका चल रहा है इसके साथ साथ तो अपनी बुद्धि के अनुसार तुलसीदास जी कहते हैं इसके मैंने हम ये नहीं कहते भगवान के चरित्र जो अपार चरित्र हम सब कही दिए कि जितनी जहां तक हमारी बुद्धि सामर्थ्य गई वहां तक हमने कही और बाकी तो पुत्र हमारी ये सब चरित्रों का वर्णन करना हमारी अपनी साधना है अपने मन को समझाते हैं इसलिए आगे कहते हैं कि ये भगवान का चरित्र कैसा है कि सुख भवन सुख का भवन है और संशय समन ये अज्ञान और संशय इत्यादि को मिटाने वाला है तबन विषाद और दुखों को दूर करने वाला है रघुपति गुण करना भगवान के गुणदान इस प्रकार के हैं तो तज सकल इसलिए कहते हैं कि समस्त तज सकल आस भरोस इसलिए समस्त आता भरोसों को छोड़ करके गाव ही सुन ही माने गाते रहो सुनते रहो संत लगाता है सख मना अपने मन को संबोधन करके बोल रहे हैं अपने मन को सिखा रहे हैं कि रे मन तो बड़ा सख है मन की सत्ता क्या है अरे मन अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करता है कोई व्यक्ति जानता भी हो कि मन में क्रोध नहीं आना चाहिए लेकिन मन में क्रोध आएगा व्यक्ति अगर जानता है कि मन में कामना इत्यादि नहीं आने चाहिए विकार नहीं आने चाहिए लेकिन विकार उत्पन्न होते ही मन मन इस मन को क्या करेगा तो कहते है इस मन को समझाना पड़ता है अपने मन को समझाना पड़ता है लोहाल दुनिया में लौकिक रीत तो ये है संसारी तरीका तो ये है कि व्यक्ति अपने आप को सही समझता है और दूसरे लोगों को समझाता रहता है कि तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं ये गलत चीज है सब लोगों को बताता रहता है लेकिन जब अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति आवे और थोड़ी समझ भी अगर उसके आ जाएगी तो उसे समझ में आएगा तो संसार को समझाना क्या है पहले अपने मन को समझाऊ अगर हमारा मन समझ गया तो सारी दुनिया समझ ली और अगर हमने अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करी, तो विश्व विजय होगी इसलिए अपने मन को समझाओ तो तुलसीदास तो जी अपने मन को समझाते रहते हैं और जगह रामचित मानस में भी इसी प्रकार से आता रहता है बिना पत्रकार में कई पद इसी प्रकार के हैं जहां पर बार बार अपने मन का नाम लेते हैं और उसी मन को समझाते हैं उनसे भी पता लगता है कि उसी जगह अपने मन से ही बोलते रहते हैं बात करते रहते हैं उसी को समझाते रहते हैं तो ये कहते हैं कि, कि सुन ही संतप सख मना तो अपने मन को समझाते हैं कि देखो भगवान के चरित्र कैसे सुंदर है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको मन को बताते रहते हैं कि देखो भगवान के इन चरित्रों को सुनोगा पहली बात तो यह कि भगवान के चरित्रों को सुनेंगे सुनाएंगे, तो उससे अज्ञान का आवरण हटेगा अंधकार मिटेगा ज्ञान का प्रकार का है इसलिए कहा है संशय संबंध संशय से तात्पर्य यहां पर अज्ञान मिटे भ्रम मिटे संशय मिटे ये तीन रूप है अज्ञान अज्ञान संशय और भ्रम ये तीनों दूर हो जाए तो संशय में हो गए इन तीनों का भी नाम जब ये संशय समाप्त हो जाए तो सत्य का ज्ञान हो जाए माने जा। इसके माने क्या है सत्य परमात्मा एकमात्र है वह विद्यमान तो तो है बस वही परमात्मा ये अपना स्वरूप है ये बात समझ में आ जाए जा। तो संशय मिट गए तो उसके पहला काम क्या होगा कि फिर दमन विषाद जीवन के सारे दुख जो है मिट जाए जो भय चिंता क्लेश आदि हैं वो तभी है तक हैं जब तक अज्ञान है संशय है तभी तक ये सब हैं और जहां वो खत्म हो गया संशय कहां विषाद नहीं रह सकता विषा दुख जो मन में उत्पन्न होता है वो दुख दूर होता है तीसरी बात यह कि दुख ही दूर नहीं हो जाएगा निगेटिव बात हुई है पॉजिटिव भी होगा अपना आत्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप आनंद स्वरूप है उस आनंद का अपने हृदय में उद्घाटन भी होगा प्रकट भी होगा और उसकी होने लगी अपने आनंद में स्थित है ये भी तीसरी बात आ रही है उसलिए शुभ भवन इसलिए भगवान की कथा जो है ये है सुख काम बस और व्यक्ति को क्या चाहिए कितने जीवन का लक्ष्य है अगर इतना हो जाता है तो व्यक्ति को इसके बाद कुछ नहीं चाहिए किसी से पूछो आप तुमको क्या चाहिए आप कोई गिनती गिनाई नहीं सकता मुझे ये और चाहिए जो कुछ ये हो गया इसके बाद और कुछ गुजाइशी नहीं रहती किसी को सिख कामना तप्त हो गया पूर्ण हो गया जो जीवन का लक्ष्य उसे प्राप्त हो गया जहां पहुंचना था पहुंच गया ये सब जो है इसकी भगवान की कथा के द्वारा सब ये सम्भव जिस प्रकार से है ये बता हैं इसलिए करना क्या चाहिए अब भगवान की कथा की अगर पुस्तक में छपी हुई रखी हुई है घर की बीमारी में रखी हुई है तो ये फल देखने में नहीं आएंगे कि तीनों फल आ जाएं पुस्तक घर में रखी हो तो सुनी बात तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सज भरोस गावही सुन ही गाना पड़ेगा सुनना पड़ेगा फिर भगवान की कथा को सुनते रहो भगवान की कथा को रहो बार बार एक बार नहीं यानी किसने बार तो देता उसने दिखा रहा हम सक मानसूचको हमारे इस बात को दोहराया है किसको सुनते रहो सुनाते रहो सुनते रहो सुनाते रहो और ये भी शास्त्र वचन है श्रुतियों का भी आदेश यही है तैतृय उपनिषद में आता है कि स्वाध्याय करते रहो और प्रवचन करते रहो स्वाध्याय प्रवचन स्वाध्याय प्रवचन वेतन के स्वाध्याय प्रवचन इन सत्यम के स्वाध्याय प्रवचन ऋषम के स्वाध्याय इस प्रकार से वो स्वाध्याय प्रवचन इन स्वाध्याय प्रवचन है रिपीट करता चला जाता भार भार। है बार बार बार बार उसके बाद उसका क्या तात्पर्य कहने के लिए <laughs> कि स्वाध्याय करो शास्त्रों का ध्यान करो और छात्रों में जो कुछ कहा गया सुनाओगे अब सुनाने के माने ये नहीं है कि जब तक आप शास्त्रों को सुनकर के सर्टिफिकेट आपको न मिल जाए तब तक आप सुना नहीं सकते अरे वो बिल्कुल ही जो कहीं नहीं उन्होंने सुना कहीं नहीं कुछ किया वो भी जैसे माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं बताते हैं तो कोई ये नहीं होता है, माता पिता ये कहें बच्चे कहें कि आपने सर्टिफिकेट पहले लाओ कहीं ये सब मुझे पढ़ा मां बाप जितना जानते हैं बच्चों को पढ़ाने वर्ग के लिए उतर ही बहुत है इसी प्रकार से व्यक्ति को जितना भी इसमें से ज्ञान हो तो वो उतना ज्ञान सुनाते रहना चाहिए और किस लिए सुनाते रहना चाहिए जिससे कि हमें हमारे संस्कार बदलें, सुनाने वाले व्यक्ति के संस्कार बदलते और सुनने से भी बदलते जहां कथा हो रही उस कथा को तो सुनो सुनोगे तो भी मानसिक संस्कार बदलेंगे मन में परिवर्तन आएगा, सुनाओगे तो भी परिवर्तन आएगा। उसमें कोई और बहुत बड़े उपक्रम की तैयारी के अब कोई कहे मुझे कथा सुनानी है तो फिर एक बार भारी पंडा लगाओ जिसमें दस आदमी बैठ गए तब मैं कथा सुनाऊ ऐसे हर व्यक्ति को थोड़ी जो जिनको इस प्रकार की जरूरत हो तो उनको वो करें करें नहीं तो एक तो एक, तो एक पर भी होता अब भगवान शंकर की कथा सुना रहे हैं पार्वती सुन, तो सुन रहे हैं तो पार्वती के साथ कितने लोग सुन रहे हैं काभूषण जी अगर गरुड़ को कथा सुना रहे हैं तो उनके साथ तमाम पक्षी बैठे हुए हैं कैकड़ो वो भी सुन रहे हैं वो भी बैठे हुए गरुड़ पहुंच गए लेकिन याज्ञवल्क और भरद्वाज जब कथा सुन तो रहे तब आज कुंभ के मेले में सब जब लोग मेले मिलिहारी पर चले गए तब उसके बाद में भरद्वाज ने याज्ञवल्क को रोक लिया और शांति से बैठकर के अपने आश्रम में कहा कि भगवान भुण थोड़े भगवान की कथा तो सुनाओ तो उन्होंने याज्ञवल्क में सुना भरद्वाज ने सुन ली तो कोई सैकड़ों लोगों को सुनाने के जो सुने तभी सुने तो वो तो सब बात है जब दूसरे को सुना रहे हैं जब अपने आप को सुना रहे हैं अपने मन को सब तो कितने लोगों को चाहिए सुनाने के लिए अगर हमारे सामने एक भी बया हुआ है तो हमें अपने मन को जब सुनाना तो उससे भी काम बन जाएगा जब बच्चे भी काम बन जाएगा सुनाना <laughs> तो अपने मन को मुख्य रूप से दूसरे तो जैसे पूजा करते हैं तो मूर्ति के सामने जाकर के पूजा करते हैं तो पूजा करने के लिए मूर्ति एक माध्यम है पूजा तो परमात्मा की करते हैं आत्मा परमात्मा जो उसी की पूजा तो उसी की होती है मूर्ति का जरूरत तो मूर्ति एक साधन बना लेते हैं किसी प्रकार भगवान की कथा अपने मन को सुना रहे हैं तो अगर दो चार एक व्यक्ति जो कुछ भी सामने मिल गया उसको कथा सुना दी तो अपने मन को सुना दी दूसरे लोग तो साधन बन ले बस सुनने वाले कथा सुनने वाले ना भी सुनें तो भी तो याद नहीं और सुनते सुनते सो जाए तो भी तो याद नहीं अपनी कथा तो ठीक है हमें तो सुना तो रहे अपने मन को जो दूसरा व्यक्ति नहीं सुनता अपने सो जाता तो सो जाए लेकिन ये कहते हैं कि उसका धर्म ही है सुनने वाले का तो सजग होकर के सुने लेकिन सुनाने वाले के लिए कोई उससे आपत्ति नहीं सोच जागो चाहे सुनो बैठे बैठे बैठो सुनो सुनो न सुनो अपने घर की बातें सोचते रहो अपनी और प्लानिंग बनाते रहो कथा सुनाने वाले की बैठे बैठे आलोचना अपने मन में करते रहो कि देखो ये कथा सुनाते हैं कि दुनिया भरी दुनिया ने क्या बात है आवाज बोलते रहो अपने मन में ऐसे कहते रहो कुछ भी करते रहो अपने मन में लेकिन कथा सुनाने वाले उससे क्या मतलब वो अपने सुना रहा है अपने मन को सुना रहा है अपना मन उस पर सुधार होना चाहिए तो कथा सुनने से भी सुनाने चाहिए दोनों काम होने चाहिए कोई कोई कथा सुनते सुनते कचहारे वही कथा आया क्या सुननी हमने बहुत सुनी कथा और बहुत सुननी वाले कथा सुनना बंद कर देते हमसे भी एक बार लोगों ने कहा कि देखो हमने बहुत कथा सुनी भगवान की यानी कितनी सुनी, तो सुनी हमने कहा बहुत सुनी कथा का पता लगेगी तो बहुत सुनी जब आप सुनाने लगे सुनाओ कुछ कथा भगवान थी हम सुनाते नहीं तुम सुनाते नहीं इसके माने ये तुमने सुनी नहीं जो कथा सुन लेता है वो सुनाता जरूर है सुनने के माने ये है कि ऐसी सुन ले उसको समझ न आए कुछ कि उसकी महिमा को समझ ना में आ जाए चित्र में चढ़ जाए कुछ तो उसने सुनी और चित्र में अगर चढ़ती नहीं है तो सुनने को क्या जब चित्र में चले करेगी तो सुनाएगा जरूर तुलसीदास जी ये स्वयं बालकांड कह देते हैं बालकांड को देखे थे तो ये सब जितनी जन्मिलते हैं वहां पर बार बार आती रहती हैं तो उसमें सुशीराजी भी कहते हैं कि है देखो भगवान की कथा इस प्रकार की है कि संसार में जो भी इस कथा को सुनता है तदपि कहे बिन रहा न कोई इसका मान्य क्या है कि यद्यपि भगवान की कथा सैकड़ों लोगों ने सुनाई और तमाम इस प्रकार की कथाएं लेकिन फिर भी जो कथा सुनता है तदपि कहे बिन रहा न कोई लेकिन वो कहे बिना से नहीं रहा जाता तो जब कथा कहने की जब भीतर से प्रकट हो जाए उत्साह आने लगे तो बार आने लगे तब तुम्हों भी कथा तुम सुनिए अभी तक नहीं तो क्या कथा तो? और सुनाने में भी सब ध्यान रखें ये भी दुलसी राज बताते हैं जे ये गाँव चरित ये चरित्र संवारे ताल चतुर रखवारे, कथा भी सुनाओ, तो संभाल के सुनाओ उसको संभाल के, के सुनाने माने उसको बिगाड़ नहीं अब उसमें भगवान की कथा सुनाओ तब भगवान के दोष बताने लगे उसमें तो ऐसी कथा नहीं अरे उसमें भगवान के जो गुण हैं उनको समझो और उनको गुणों को बोल करके वर्णन तो करो सो तो कथा तो ठीक है और आप भगवान की कथा सुनाने लगे उसमें भगवान के दोष ही बताने लगे तो क्या कथा इस प्रकार के, बल्कि जितनी और ऋषियों ने तुलसीदास तो ने कोशिश की कि, कि और ऋषियों मुनियों ने भगवान की जो कथा कही है उसमें भी जहां जो बात उनको मन में उनके नहीं पची नहीं वो भाई तो भाई नहीं उस बात को उन्होंने अपने ढंग से संभाल करके उस कथा को बोलती उसको संभालते भी रहे ऐसा भी कुछ नहीं किया तो वही कहते अन्य लोगों से भी कि इस कथा को संभालते रहो अगर कहीं कोई दोस्त भी इसमें लोग काग आक्षेप भी करते हैं कि इसमें ये खराबी वो खराबी तो उनका स्पष्टीकरण करो साफ करो उनको शुद्ध बनाओ जो कथा सुन करके लोगों के मन को अच्छा बना रहे उन्नतशील बना हुए उसके चरित्र व्यक्तियों को सुनने वाले व्यक्तियों का भी चरित्र बने ऐसी कथा को बता इस तो तरह से ये कथा जो है ये है यह ये सब प्रकार से कल्याण करने वाली बालकांड में जैसे ही कहा था कि देखो जय ये कथई सनेह सुनिए कहिये समुझ सचेता कथा कहने सुनने की दोनों बात है, है जय ये कथई सनेह समेता कहिय समुझ सचेता अरे भाई कहो तभी तो भी समझ करके कहो सुनो तभी समझो भी समझो और सचेत रहो समय में लापरवाही थोड़ी बढ़ती जाएगी ये कथा कहने सुनने का तरीका जो वहां पर इतनी सावधानी से सुनो इतने सुनो कि मन में कथा आप भर जाए और तभी तो बात में उनकी इच्छा ये हो कोई सुनने वाला मिले तो सुना जरूर